एक शहर दो भाई यरूशलेम शहर की कहानी यह बात तब की है जब बुद्धिमान राजा सुलेमान का यरूशलेम शहर पर शासन था उन्होंने शहर में एक शानदार मंदिर बनवाया लोगों के लिए एक विशेष और पवित्र स्थान हर दिन राजा अपने महल में बैठते और आने वाले लोगों से मिलते थे राजा लोगों का मार्गदर्शन करते थे और जो लोग कानून तोड़ते थे उन्हें सजा सुनाते थे एक दिन दो भाई राजा के महल में आए उनके पिता का हाल में ही निधन हुआ था दोनों भाई इस बात पर बहस कर रहे थे कि परिवार की जमीन किसको मिले सलाह मशवरे के लिए राजा के पास आए थे जमीन मेरी होनी चाहिए, एक ने या चुप रहने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया चलो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ उन्होंने कहा बहुत पहले यहाँ पर शहर और मंदिर बनने से भी पहले फिर सोलो मैंने वो कहानी सुनाई बहुत पहले घुमावदार नदी पूर्व में घाटी को पश्चिम पहाड़ियों पहाड़ियों से जोड़ती थी। खड़ी के दोनों ओर और जैतून और गांवों के, के, के, के, के बीच की घाटी की जमीन में दो भाइयों के खेत थे वहां की मिट्टी उपजाऊ और गहरी थी खेती के लिए एकदम बढ़िया बड़ा भाई घाटी के किनारे गांव में रहता था उसका घर दोनों भाइयों के खेत के ऊपर था छोटा भाई दूसरे गांव में रहता था जो घाटी से कुछ दूर एक मैदान में था गाँव को दो रास्ते आपस में जोड़ते थे एक रास्ता पहाड़ी के ऊपर से होकर गुजरता था और दूसरा घाटी की तलहटी से होकर हर एक पलझड़ में पहली बारिश के बाद दोनों भाई अपने अपने गधों को लाते और फिर दोनों मिलकर जमीन को जोतते और उसमें बीज बोते थे सर्दियों में अनाज अंकुरित होता और बसंत में वो बढ़ता था फिर गेहूँ की बालियां दानों से लग जाती थी और गर्मियां आने तक सुनहरी हो जाती थी फिर दोनों भाई हंसियों से हंसियों से गेहूँ की कटाई और बिनाई करके अनाज को बोरियों में भरते थे काम पूरा होने के बाद दोनों भाई अनाज के बोरों को गिनते और फिर उन्हें आधा बराबर आधा आधा बांट लेते थे दोनों पुआल को भी अपने अपने जानवरों के बिस्तरों और खाने के लिए बराबर बराबर बांटते थे फिर जब पजझड़ आती तब फिर से जुताई शुरू करने का समय आता इस तरह साल दर साल बीतते गए बड़े भाई ने शादी की और जल्दी उसके कई बच्चे हुए जिनको खिलाने की जिम्मेदारी उस पर थी सौभाग्य से फसल का उसका हिस्सा इतना होता था कि गेहूँ सर्दियों तक पुर जाता था बड़ा भाई बहुत संतोषी था छोटे भाई ने कभी शादी नहीं की कुछ लोगों के अनुसार उसे कभी सही महिला ही नहीं मिली कुछ अन्य लोगों का कहना था कि छोटे भाई को शांत जीवन पसंद था पर सच यह था कि छोटा भाई भी बहुत संतुष्ट था एक गर्मी बहुत अच्छी फसल हुई दोनों भाइयों ने अनाज के ढेर को बोरों में भरा प्रत्येक को बीस बीस बोरे मिले बड़े भाई ने जब अपना काम खत्म किया तब उसने अपने छोटे भाई के हाल के बारे में सोचा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरा एक परिवार है उसने सोचा जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मेरी तो परिवार मेरी देखभाल करेगा लेकिन मेरे गरीब भाई का कोई परिवार नहीं है उसे अपने बुढ़ापे के लिए बचत करनी चाहिए मुझसे ज़्यादा उसे इस अनाज की जरूरत है उसने अपने छोटे भाई को एक आश्चर्यजनक भेंट देने का फैसला किया अंधेरा होने के बाद उसने थी। करके भी भाई घर पहुंच सकता था वो दबे पाओ गया और उसने छोटे भाई के गोदाम में घुस कर तीन गेहूँ की बोरियां रख दी फिर वो अपने घर लौटा सुबह इस भेट को देखकर छोटे भाई के चेहरे पर जरूर मुस्कुराहट आई उसने सोचा अगले दिन रास्ते पर बड़े भाई की पत्नी ने उसके उससे फसल के बारे में पूछा इस साल सिर्फ सत्रह बोरे गेहूं ही निकला उसने कहा लेकिन अगर हमने सावधानी से उपयोग किया तो हमारे लिए पर्याप्त होगा पत्नी ने सुनकर काफी हैरान हुई केवल सत्रह ही क्यों इस साल तो बड़ी बंपर फसल हुई थी पति ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया जब परिवार का नाश्ता खत्म हुआ तब पत्नी ने गोदाम में जाकर जाँच की वो कुछ फल बाद वापस बाद लौट कर आई पति क्या तुम इतने थक गए थे कि तुम सही गिनती करना ही भूल सही गिनती करना भी भूल गए तुम्हारा क्या मतलब उसने पूछा मैं अभी गोदाम में से आ रही हूँ वहाँ सत्रह नहीं बल्कि बीस बोरे हैं यह तो बिल्कुल असंभव है लेकिन जब बड़ा भाई गोदाम में गया तो उसने उसने पत्नी की बात सच पाई गोदाम में बीस अनाज के बोरे थे ऐसा कैसे हो सकता है उसने आश्चर्य किया मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ उस शाम सूर्यास्त के बाद बड़ा भाई अपने गोदाम से तीन और बोरे छोटे भाई को गोदाम में ले गया इस बार गधे को आराम देने के लिए उसने घाटी वाला आसान रास्ता छुना अगली सुबह नाश्ते पर उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसके पास केवल सत्रह बोरे ही होंगे क्योंकि उसने तीन बोरे दे दिए थे बड़े भाई ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी वो एक रहस्य है वो फुसफुसाया। पर उसकी पत्नी ने उसे शक की निगाह से देखा क्या तुम्हें वाकई में यकीन है उसने पूछा हाँ मुझे पूरा यकीन है और मैं तुम्हें दिखाता हूँ लेकिन जब वे गोदाम में गए तो वहां अभी भी बीस बोरे थे वो देखकर उसकी पत्नी काफी नाखुश हुई तुम मुझसे इस तरह क्यों मजाक कर रहे हो उसने मांग की तुम मुझे असली सच्चाई बताओ क्या वो कोई चमत्कार हो सकता है उसने सोचा या अब मैं बूढ़ा और भुलक्कड़ हो रहा हूँ फिर तीसरी रात सुर्यास्त के बाद बड़ा भाई अपने छोटे भाई को तीन और बोरे देने के लिए निकला तीन दिन पहले जब छोटे भाई ने अपने गेहूं के बोरों को गोदाम में उतारा तब उसने अपने बड़े भाई के बारे में सोचा उसे कितनी बड़ी उसे कितने बड़े परिवार को खिलाना पड़ता है उसने कहा मेरे भाई के परिवार को मुझसे कहीं ज़्यादा अनाज की जरूरत है उसने कहा मुझे क्या करना चाहिए यह मुझे पता है मैं बड़े भाई के गोदाम में कुछ अतिरिक्त बोरियाँ रखकर रहूंगा उसके भाई को सुबह सुबह एक अच्छा आश्चर्य मिलेगा फिर अंधेरा होने के बाद उसने अपने गधे पर तीन अनाज के बोरों को लादा तारों से भरे आकाश के नीचे वो घाटी के रास्ते अपने बड़े भाई के गाँव पहुंचा और उसने अनाज के उन तीन बोरों को अपने भाई के गोदाम में रख दिया अगले दिन छोटे भाई को कुछ अजीब लगा उसके गोदाम में अनाज की बहुत सारी बोरियां थी उसने उन्हें गिना वो पूरी बीस थी पर वो तीन बोरे अपने बड़े भाई के लिए लेकर गया फिर वहां बीस कैसे हो सकते हैं क्या वो कोई सपना देख रहा था पूरे दिन वो हैरान रहा फिर जब रात हुई तो उसने अपने गधे पर तीन और बोरे ला और वो अपने बड़े भाई की मदद के लिए चला इस बार वो पहाड़ी के छोटे रास्ते से गया उसने बड़े भाई के गोदाम में तीन और बोरे डाले और फिर घर वापस आए अगली सुबह उसने फिर से अपने अनाज के गोदाम की जाँच की वहां अभी भी बीस बोरे थे यह कैसे हो सकता है क्या मैं कल्पना लोक में हूँ उसने सोचा लेकिन आज रात मैं सच में अपने बड़े भाई की मदद करूंगा फिर उस रात तीसरी बार वो अपने बड़े भाई के गांव के लिए पहाड़ी के रास्ते गया उस दिन पूरा चांद था और रात में सभी चीजें स्पष्ट नजर आ रही थी जैसे ही वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा उसने बड़े भाई को गधे के साथ अपनी ओर आते हुए देखा उसे लगा जैसे मानो उसका ही प्रति भी मुझकी ओर चला आ रहा हो बिना कुछ बोले दोनों भाई अपनी अपनी यात्रा का कारण समझ गए उनके दिल खुशी से भर गए क्योंकि उससे दोनों को एक दूसरे के प्रति अपने गहरे प्रेम का एहसास हुआ दो गांवों के बीच की पहाड़ी वो स्थान था जहां येरूसलम शहर की नींव पड़ी उस पूरे स्थान पर जहां दोनों भाई मिले थे वहीं पर पवित्र मंदिर स्थापित किया गया इन शब्दों के साथ सुलेमान ने अपनी कहानी समाप्त की कहानी सुनने के बाद दोनों भाई चुपचाप खड़े रहे अदालत में हर कोई यह इंतजार कर रहा था कि अभी क्या कहेंगे कुछ देर के बाद बड़े भाई ने ऊपर की ओर देखा भाई उसने कहा जो कुछ हमारे पिता छोड़ गए थे वो अब हमारा है वो न तुम्हारा है न मेरा है बल्कि हम दोनों का है फिर भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और उन्होंने दरबार से प्रस्थान किया तब से वे और उनके परिवार खुशी खुशी एक साथ रहे उनके बच्चों को कहानी सुनना पसंद था पर सब कहानियों में उन्हें दो भाइयों की वो, सब कहानियों में उन्हें दो भाइयों की वो कहानी सबसे ज्यादा पसंद थी जो राजा सुलेमान ने सुनाई थी एरुसलम यदि आप कभी यात्रा करें और उस स्थान पर पहुंचे जहां यूरोप एशिया से मिलता है या एशिया अफ्रीका से मिलता है तो आप तो वहाँ आपको रहस्य और इतिहास से परिपूर्ण एक शहर मिलेगा शहर की दीवारों में गली मोहल्लों में और बाजारों कूचों में आपको हर मोड़ पर प्राचीन पूजा स्थल मिलेंगे वहाँ सोने से जड़ी गुबन गुम्बद वाली एक शानदार मस्जिद है वहाँ चर्चों और चैपलों की भरमा रहे और साथ में एक विशाल पवित्र दीवार भी है जहाँ हजारों लोग रोजाना प्रार्थना करते हैं हजारों सालों से दुनिया भर से तीर्थयात्री वहां पर प्रार्थना और पूजा करने के लिए आते हैं उसका नाम अरब इस पवित्र शहर को अल अलकुद के नाम से बुलाते हैं टिब्रू में इसका नाम एरूशलम है और अंग्रेजी में एरुशलायम है और अंग्रेजी में एरूशलम है शहर कैसे बना कहानी में उसका जवाब छिपा है यहूदी कथा दुनिया भर में सुनी जा सकती है शहर के आसपास फिलिस्तीनी अरब लोग भी अपने बच्चों को यह कहानी एक अरब लोक कथा के रूप में सुनाते हैं यह कहानी पहली बार लगभग 200 साल पहले यरूशलेम की एक यात्री ने लिखी थी जिसने उसे एक स्थानीय अरब किसान से सुना था तब से यह दुनिया भर के लोगों और स्थानों के बीच प्रचलित है यह कहानी यहूदियों इस्लाम या ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तकों का हिस्सा नहीं है फिर भी सैकड़ों कहानीकारों ने उसे जिंदा रखा है शायद इस कहानी के प्रेम और भाईचारे के संदेश ने उसे हजारों सालों से जीवित रखा है येरूशलम एक पवित्र शहर बना जिसमें यहूदियों ईसाइयों और मुसलमानों की कहानियों और मान्यताओं का विशेष स्थान है येरूशलम वो स्थान है जहाँ अब्राहम रहता था और पूजा करता था जहाँ उसकेशाक और इस्माइल पैदा हुए कहा जाता है कि यहूदी और अरब दोनों अब्राहम के ही वंशज हैं। वो शहर है जहां पर राजा डेविड ने अपने गुलेल के वार से गुलियत को हराने के बाद शासन किया था उनके तुरंत बाद वहां पर सुलेमान ने शासन किया और उन्होंने ही महान मंदिर का निर्माण करवाया मंदिर को बाद में आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया बाद में येरूशलम वो शहर बना जहाँ यूशु ने शिक्षा दी और उसके बाद उसके भी बाद में वहीं से पैगंबर मोहम्मद ने ईश्वर का संदेश प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की अपनी पवित्र यात्रा की और फिर वहां पुराने मंदिर के साइड पर दो शानदार मस्जिदें बनवाई तब से यरूशलम ने कई युद्ध देखे हैं अरब तुर्क और, और यूरोपीय सभी ने वहां लड़ाइयां लड़ी हैं आज भी वो शहर विवादित है इसराइली और फिलिस्तीनी दोनों उस शहर पर अपना दावा पेश करते हैं किसी को यह नहीं पता कि वहाँ कब शांति बहाल होगी अगर आज राजा सलेमान जिंदा होते तो इस कहानी के जरिए विवाद को सुलझाने का कोई रास्ता जरूर दिखाते समाप्त